अथ मुक्षता रत्न मोक्ष ही की इच्छा को मुक्षक्षु कहत सुधी जाको ये ताको मुमुक्षु पहिचानिए सुख की हो प्राप्ति जोई दुख की निवृत्ति होई मोक्ष का स्वरूप यही वेदन में मानिए समिध पाणी होय सतगुरु के शरण जाए ईश्वर से अधिकता में भक्ति ही कोठानिए पूरब पुण्य से गुरुदेव जो प्रसन्न होए तिनके प्रसाद गुप्त रूप ही को जानिए तिनके प्रसाद गुप्त रूप ही को जानिए अर्थ यह है कि सु कहिए श्रेष्ठ है धी नाम बुद्धि जिनकी ऐसे जो महात्मा पुरुष हैं वे मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षुता कहते हैं और जिस पुरुष में वह इच्छा उत्पन्न होती है उसको ही मुमुक्षु कहते हैं जो ऐसा पूछे कि मोक्ष का स्वरूप क्या है तो सुन अत्यंत सुख की प्राप्ति और अत्यंत दुख की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं यह वेद में मोक्ष का स्वरूप कहा है जिसकी प्राप्ति के वास्ते समित कहिए हाथ पे कुछ भेंट रख के सदगुरु के पास जाकर ईश्वर से भी अधिक उनकी अनुकूल सेवा करें तब ऐसी सेवा करने से अथवा किसी पूर्व जन्म के निष्काम कर्म से गुरु प्रसन्न होके आप ही कृपा करके गो अर्थात इंद्रिय उन सर्व का जो पति अर्थात प्रेरक ऐसा गूढ़ और सूक्ष्म जो चैतन्य आत्मा है उसको निज का स्वरूप करके जना देते हैं ऐसी ही जो यह मुमुक्षता है सो अलौकिक रत्न है क्योंकि जो लौकिक रत्न है उनका तो मोल सराफे में होता है जौहरी उनके आकार को देखता है तब कीमत करता है परंतु आत्मा रूपी रत्न निराकार और अमोल है उसकी प्राप्ति के वास्ते जिज्ञासु सत्संग रूपी सराफे में जाता है तो तहा सदगुरु ही जोहरी है वे कैसे हैं वे निराकार और गूढ़ कहिए तीनों शरीर और पंच से ढके हुए आत्मा को साक्षात स्वरूप करके जना देते हैं इसमें जिज्ञासा ही कारण है इसी से उसको रत्न कहा है अतः यह तो जिज्ञास को अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए शिष्य कहता है हे भगवान यह मुमोक्षता रत्न तो ठीक है परंतु इसका कारण कौन है और स्वरूप क्या है तथा फल क्या है और इसकी अवधि किस प्रकार है सो आप कृपा करके कहो गुरु कहते हैं पूर्व जो साधन कहे हैं सो परंपरा से तो सभी कारण हैं, परंतु साक्षात कारण शट संपत्ति ही है और इसका स्वरूप पूर्व छंद में कथन किया वही है मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षता कहते हैं सो ही इसका स्वरूप है और श्रवण की प्राप्ति ही इसका फल है जब तक श्रवण दृढ़ नहीं हो तब तक करे फिर नहीं करे यही इसकी अवधि है श्री मुक्षुता रत्न समाप्त